अज्ञान तदुपहित चैतन्य आधारभूतम अज्ञान तदुपहित चैतन्य और आधारभूतम यद अनुपहित चैतन्यूर्यम उचित है ये पाठ हुआ है ये नहीं पंक्ति अज्ञान तदुपहित चैतन्य और आधारभूतम अज्ञान अज्ञान उपहित चैतन्य का आधार है अनुपहित चैतन्य है उसको तूर्य कहा गया शुद्ध चैतन अधिष्ठान है और इसको तुरिया चैतन्य को कहा महावाक्य का वाच्य अर्थ है और ज्ञान तदुपित चैतन्य के द्वारा जो विविधता नहीं होता है अविविखता के मिल कर के पृथक ज्ञान नहीं होता है तो, तो, तो लक्ष्य कहा पृथक होने पर उसको कहेंगे लक्ष्य होगा उपाधि से पृथक ज्ञान होने पर शुद्ध चैतन्य लक्ष्य कहा है आगे दुई। शक्ति से आभविकक्षेप चलेगा uh -huh. अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेपनामक अस्थित अस्ति शक्ति अज्ञान हे हे शक्ति ज्ञान निवर्त्य दो शक्ति हे आवरण विक्षेपनामक आवरण आवरण विक्षेपे नाम अज्ञान एक नाम है आवरण एक विषय पर दूर शक्ति है आवरण शक्ति स्थावत अल्पोपि आवरण शक्ति अज्ञान की है वो आवरण करेगी ब्रह्म को ब्रह्म है अनवचिन्न है अनंत है उसको अज्ञान कैसे से वास्तव नहीं करके, हो करके और अवच्छिन्न होकर वो कैसे आवरण करेगी उसके लिए कहते हैं अल्प होने पर भी आवरक हो जाता है अज्ञान आवरण शक्ति जिस प्रकार अल्पोप मेघ हो अनेक योजना आदित्य मंडलम अवलोक इत नयन यथा आच्छादय ती वो ये स्वल्प मेघ है सूर्य जितने बड़ा है इतने बड़ा ही नहीं है मेघ छोटा होने पर भी हमारे चक्षु के सामने रह गया अभी चक्की के सामने ऐसे रख देते इतने तो पूरा पहाड़ पर्वत सामने है उसका आवरक हो जाता है इसी प्रकार सूर्य बहुत बड़ा है किंतु मेघ इतने है। जितने बड़े मेघ है सामने आ गया तो सूर्य भी आवृत तो हो जाता है सामने इतने वस्तु रहे आगे बहुत पर्वत भी अच्छा हो जाता है अल्प मेघ होकर के भी जिस प्रकार अनेक योजना आयतम अनेक योजना चारिकोशन योजन आये विस्तृत है आदित्य मंडल अच्छा दहित मेघ उसको ढाकता नहीं है अच्छा दहित कैसे प्रयोग करते हैं अवलोक नयन पथ विधायक अवलोक दृष्टा के तो नयन पथ चक्षु पथ चक्ष मार्ग चक्ष को ढाक देने से यह सूर्य सुद, को भी ढाक दिया ऐसे होता है सामने पर्वत है अच्छा दे, कर देता जैसा मेघ क्योंकि दृष्टा के चक्षुपथों को पिता का आवरण करता है तथा अज्ञान इस प्रकार अज्ञान भी परिचिनम अपी ब्रह्म तो अपरिछिन्न है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ब्रह्म को अनंत कहा गया अपरिछिन्न है परिचय रहता तो है और अज्ञान तो परिछिन्न है परिच्छिन्न होने पर भी आत्मान अपरिछिन्नम अपरिचिन्न आत्मा असंसारी आत्मा उसको ढाक देता है अज्ञान कैसे अवलोकित्री बुद्धि विधायक या आच्छादी हो ताद सामर्थ्यम द्रष्टा की बुद्धि को ढाक दिया है अज्ञान जैसे द्रष्टा के चक्षु को ढाक लेने से मेघ सूर्य मंडलों को भी ढाक दिया जैसे इसी प्रकार यहाँ द्रष्टा के बुद्धि का आवरण करने से वो असंसारी ब्रह्मो का भी आच्छादक हो गया आवरण शक्ति वाला आवरण शक्ति आच्छादय ऐसे सामर्थ्य आवरण शक्ति में है असंसारी है आत्मा अवलोकित है दृष्ट के, के बुद्धि का विधायक आच्छादक होने से आच्छादय वस्तु तो आच्छादन नहीं करती है शक्ति जिस प्रकार मेघ भी वो सूर्य को नहीं आच्छादन कर सकता है स्वल्प मेघ किंतु नयन मार्ग को ढग देने से अच्छादन करता जैसे इसी प्रकार ऐसे सामर्थ्य तदुक्तम घन छन्न नतेनिस यथा मन निष्प्रभापो दृष्टि दृष्टि जिस पुरुष की दृष्टि मेघ से ढगी घन छन्दृषि पुरुष हो गया वो क्या मानता है घन गन, अति मूढ़ मन जो अति मूढ़ है वो मानता है घन छन्न दृष्टि जैसे मेघ से ढक गई वो कहता है घन छ मानता है सूर्य मेघ से आचादित तो हो गया मेघ है कहते मेघ ढक दिया सूर्य को वो मानता है अति मूढ़ निष्प्रभाव प्रभा रहित सूर्य अर्कम निष्प्रभव निष्प्रभम अति आत, मूढ़ अन्य देश दृष्टान ऐसे दृष्टान तथा बद्धवत बद भाति यो मूढ़ दृष्टि सनित स्वरूपो हम यो मूढ़ दृष्टि बद्धवत बद भाति वो देखता है आत्मा बद्ध है अज्ञान से ढक जाने से अपने को मानता है मैं बद्ध हूँ संसारी हूँ बद्ध संसारी जो बहन होता है आत्मा ही ये बद्धवत बद भात भाती जो कहता है अज्ञानी अति मूढ़ दृष्टि मानता है मैं हूं, हूं, हूं। है बद्ध हूँ संसारी हूँ जन्म मरण वाला हूँ मूढ़ दृष्टि है नित्योपलब्धि स्वरूप अहम आत्मा आत्मा ही भान होता है बद्ध जैसे अपने को मानता हम अहम बद्ध अहम संसारी आत्मा हाँ ही बद्धर उसे भान होता है मूढ़ दृष्टि के सो तो नित्योपलब्धि ही नित्य उपलब्धि स्वरूप अहम आत्मा वही आत्मा है नित्य उपलब्धि स्वरूप नित्य उपलब्धि स्वरूप स्वरूप आत्मा का स्वरूप नित्य उपलब्धि स्वरूप है प्रकाश रूप है उसको कोई ढाक नहीं सकता है सूर्य जिस प्रकार प्रकाश रूप है मूढ़ मानता है निष्प्रभ प्रभा रहित प्रकाश रहित मेघ ढाक दिया ऐसे मूढ़ मानता है ठीक इस प्रकार बद्ध मानता है मूढ़ दृष्टि मानता है बद्ध है आत्मा किन्तु वही आत्मा नित्य उपलब्धि स्वरूप में हूँ कहा गया है अनया एव आवरणशक्तिव्छि आत्मन कर्तृत्भुक्तृत्वसुख दुख मोहात्मकुच्छसंसार भावना संभाव्यते यज्ञान आवृतायां रज्ज् सर्पत्र संभावना रज्ज में सर्पत्व की संभावना संभवे ब्रह्म काल में रज्ज में सर्पदिखिता है वो रज्ज में सर्पदिखिता है सर्पदिखने के कारण ही रज्ज का अज्ञान अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए ब्रह्म होने के लिए विशेष आग्रहण सामान्य रज्जु का ज्ञान होता है किंतु रजु तो नहीं तो स्वाग्यान रजु है तो स्वान रज्जु का स्वज्ञान से आच्छादित होगी रज्जु स्वज्ञान आच्छादित स्वज्ञान से आवृत रजू में सर्वपत्व की संभावना है स्व से रज्जु स्वज्ञान रज्जु के अज्ञान से आवृत होगी रजू उसमें सर्वत्व जैसे संभवत्व की प्रती होती है ठीक इसी प्रकार आवरण शक्ति आवरण शक्ति से अवचिन्न हुआ आत्मा आवरण विशिष्ट हो गया उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख महात्म तुच्छ संसार भावना आप संभाव्य थे अज्ञान आत्मा स्वरूप अज्ञान से आच्छादित होने से जैसे में कर्तृत्व तो होता है भ्रम मैं करता हूँ मैं भक्ता हूँ सुखी दुखी संसार की भावना है, है आत्मा में, वस्तु नहीं है संसार जैसे रज्जु में सर्प वस्तुभूत नहीं है किंतु भ्रांति काल में सर्प रजु के अज्ञान से ही सर्पत्व का संभावना संभावना सर्पत्व की संभावना है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अपरिचिन्न है आत्मा अज्ञान से अविछिन्न होकर के इसमें शुद्ध है कर्ता भोक्ता नहीं है शुद्ध स्वरूप है फिर इसमें कोई धर्म नहीं निर्धर्मक है पुरुष अकर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो सुख दुख मोहात्म का संसार संभावना है इसलिए संसारी मानता है अज्ञान ये आवरण शक्ति का कार्य बताया विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्जो अज्ञान स्वावृत रज्जो सशक्त्या सर्पाधिक एव अज्ञान स्वावृत आत्मनि विक्षेप शक्तिया आकाशादी प्रपंचादी उद्भावतीम अज्ञान की दो शक्ति है आवरण शक्ति और विक्षेपशक्ति विक्षेप शक्ति क्या करती है जैसे रज्जो अज्ञान स्वृतर रज्जो सशक्तिया सर्पादिक उद्भावती रज्जो ज्ञान ही सर्प का कारण है उपाधान है में जो सर्प दिखता है और जो ही सर्प रूप से पर तो होता है स्वावृत रज्जु सब से आवृत होगी रज्जुत रज्जु में ही सर्प आदि सर्प आदि करता है अज्ञान सशक्ति अपने सामर्थ्य से विक्षेप शक्ति के सामर्थ्य से ही सर्प आदि प्रकट कर दिखाता है एवं अज्ञान अपनी स्वावृतात्मनि प्रकार अज्ञान भी अज्ञान के दर आवृत है आत्मा स्वयन आवृत आत्मा अज्ञान से आवृत आत्मा उसे आत्मा में बीखे बीखे से आकाशादी प्रपंचादी उद्भाव आकाशादी प्रपंच आकाशादी प्रपंच सुख दुख जन्म मन सब प्रकट कर आवरणशक्ति आच्छादक विषेपशक्ति अन्था ज्ञान कराते ही तमर्थ्यं तदुक विक्षेप शक्ति आदि ब्रह्मांडात जगत सुझेत आदि ब्रह्मांडात जगत सुजेत लिंग हे समी लिंग हिरण्य गलभ से लेकर के सारा प्रपंच ब्रह्मांडांत जगत सारा स्थूल प्रपंच सौकी सृष्टि करती है विक्षेप शक्ति है शक्ति द्वैवत अज्ञान उपहितम चैतन्य शक्ति द्वैवत हो गया अज्ञान आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति दो हे शक्ति जो अज्ञान है तेन अज्ञानेन उपहितम चैतन्यम अज्ञान हो होगी उपाधि अज्ञान उपाधि से युक्त चैतन्य को कहा जाएगा अज्ञान उपहितम जो शुद्ध चैतन्य है अज्ञान रूप उपाधि के कारण ही उसको उपहित चैतन्य कहा जाता है वही जगत का निमित्त कारण भी है और उपाधान कारण भी है अभिन्न निमित्त उपाधान कारण घट का निमित्त कारण कुला दंड चक्र होते हैं उपादान कारण मृत है जिसको नायक लोग स्वामिकान कहते हैं निमित्त कारण अलग उपादान कारण अलग घटपट आदि में लिखे गए किन्दु ये जगत का उपादान कारण निमित्त कारण यही उपहित चैतन्य एक है ईश्वर ही है अज्ञानोपहितम चैतन्य शुद्ध चैतन्य में कारण तो नहीं है न कार्य है ना कारण है कार्य तो नहीं शुद्ध कारण भी नहीं है कारण तो धर्म तो अज्ञान चैतन्य में शुद्ध चैतन्य में कारण तो धर्म भी नहीं है इसलिए ब्रह्म सूत्र में जो लक्षण क्या जन्माद्यत अगत जन्माद यत जन्म स्थिति प्रलय जिससे होता हुई है वही ब्रह्म है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र में उसके बाद ब्रह्म का लक्षण के लिए सूत्र आया जन्माद्य से यत यह सूत्र ब्रह्म का लक्षण है जन्म स्थिति प्रलय जिससे होता वही ब्रह्म है यह लक्षण है किंतु ये होता है तटस्थ लक्षण तटस्थ कहने से स्वरूप में हमेशा नहीं रहता है तटस्थ है स्वरूप लक्षण होता है स्वरूपम सत लक्षणम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है और जगत जन्मादि कारणत्व ये तटस्थ लक्षण है अविद्यमान सर्वदा नहीं होने पर भी व्यावर्तक होने से उसको तटस्थ लक्षण कहा गया अर्थात कारण है अज्ञान उपहित चैतन्य शुद्ध नहीं है वह हाँ चैतन्य निमित्त कारण भी है और उपाधान कारण कैसे है प्रधानतया तो निमित्तम अज्ञान उपहित चैतन्य कहेंगे उसमें विशेष हो गया चैतन्य अज्ञान है उपाधि उपाधि विशिष्ट है उपहित उपाधि युक्त है उसमें तो प्रधान चैतन्य की विवक्षा करेंगे प्रधानता तो वो हो जाएगा निमित्त कारण उपाधि प्रधान होने पर हो जाएगा उपाधान कारण स्वप्रधानतया निमित्तम जगत का निमित्त कारण है चैतन्य जब स्वयं प्रधान है स्व उपाधि प्रधानतया उपाधि ही अज्ञान अज्ञान प्रधान होने पर वही उपहित चैतन्य उपाधान्य कारण हो गया इसलिए निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है अनिमित्त निमित्त कारण के समय चैतन्य ही प्रधान है उसमें प्राधान्य विवक्षा करके निमित्त कारण करेंगे कहेंगे उपाधि में प्राधान्य विवक्षा करने पर उसको उपादान कारण कहेंगे निमित्तकान स्वप्रधान चैतन्य प्रधान होने पर उसमें दृष्टान्त तो देते हैं यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्व प्रधानतया निमित्तम सर्वर्व प्रधानतया उपाधान चौथती लूता उन्नना भी मकड़ी कहते हैं और तंतु बनाता है यथाउन भी गृह तंतु को तंतु की सृष्टि करता है और ये दृष्टान्त तो उपादान निमित्त एक कैसे होगा उस ईश्वर में एक ही इस तरह जगत का उपादान कारण निमित्त कारण कैसे बनेगा इसलिए न्याय के लोग तर्क करके कहते है ईश्वर तो केवल निमित्त कारण है उपादान के लिए पृथ्वी जल तेज वायु का परमाणु मानते हैं नित्य ये तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं क्योंकि कारण निमित्त कारण से भिन्न होते हैं इसको लेकर के पृथ्वी जल तेज वायु का परमाणु नित्य कहते हैं किन्तु वेदांत में जर्वम खल ब्रह्म नेह नानास्त किंचन ब्रह्म में नाना है और सदव समयी एक अद्वितीय ब्रह्म ही था तो फिर अन्यक परमानु अन्यक के परमाणु नित्य पदार्थ कैसे होंगे आदित्य एक ही वस्तु नित्य है उसे जगत बनने के लिए में निमित्त उपादान कारण एक ही मानना पड़ेगा अलग अलग नहीं हो सकते हैं तो एक है अज्ञान के कारण वही निमित्त कारण है स्वप्रधानत्व तो उपादान कारण है उपाधि प्रधान तो है जैसे लूता कीट मकड़ी तंतु के प्रति उपादान कारण भी है और निमित्त कारणी भी है स्व तो तंतु का निमित्त कारण है और शरीर प्रधान उपाधान कारण नहीं। शरीर से उत्पन्न होगा सूत्र इसलिए शरीर प्रधान होने पर उपादान कारण है तंतु कार्यम प्रति स्व प्रधानतया निमित्त स्व शरीर प्रधानतया उपाधान चाहती निमित्त भी है भी है लोता कीटौन भी कहते है ठीक इसी प्रकार इस ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य है जिसको उपहित चैतन्य कहा और ज्ञान कहते कहीं माया भी कहते माया अविशिष्ट चैतन्य है वो जगत का कारण है इसको ईश्वर कहते हैं अंतर्यामी कहते हैं ईश्वर को कहीं अव्याकृत कहते हैं अव्याकृत शब्द का भी ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं कहीं माया के लिए प्रयोग करते हैं उपाधि को प्रधान मानेंगे तो माया कहा जाएगा कारण सृष्ट सर्ग के पश्चात सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति पहले कारण अज्ञान विशिष्ट चैतन्य जगत का निमित्त उपादान कारण का आगे का सूक्ष्म शरीर कैसे बनेगा बताते हैं पहले भूतों की उत्पत्ति होती है तम प्रधान विक्षेप शक्तिमद अज्ञान उपहित चैतन आकाश आकाशाद वायुर अग्नि अग्निरा पृथिवी च उत्पद्य तस्मा तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुते है ये श्रुति है तैतरूप निषेध आया आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु इत्यादि क्रम से कहा गया किससे उत्पन्न होता है यही उपहीत चैतन्य से अज्ञान उपही चैतन्य से अज्ञान है त्रिगुणात्मक पहले आया सत्तर जहतम त्रिगुणात्मक है भूत में पांचों भूत में जाड्य अधिक दिखता है जो की तमोग का कार्य इसलिए एक ही अज्ञान का भेद नाम करते हैं। सत्य गुण अधिक है सत्य शुद्ध सत्य प्रधान है तो उसका नाम माया कहते हैं। मलिन सत्य प्रधान है तो कहीं उसका अविद्या शब्द से कहते हैं। एक ही अज्ञान है और तम प्रधान तम गुण अधिक है तो उसको प्रकृति शब्द से कहते है पंचदश मी आया था तो वही अज्ञान एक है त्रिगुणात्मक किन्तु तमो गुण अधिक होकर के ही भूतों का उपाधान कारण है इसलिए तम गुण का कार्य जाडियम भूत में दिखता है तमह प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञान उपहित तो चैतन्य से तमह प्रधान है अज्ञान सत्व त्रिगुणत है तम गुण अधिक है अरे विक्षेप शक्ति वाला अज्ञान क्योंकि आवरण का तो केवल आच्छादन कर देना विक्षेप अभी, अभी बताया जगत का उद्भावक है जगत का बनाने वाला विक्षेप शक्ति है विक्षेप शक्ति वाले जो अज्ञान जो तम प्रधान है ऐसे उपाधि से युक्त चैतन्य से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु आकाश से जो वायु कहा आकाश भावापन्न ब्रह्म से ब्रह्म आकाश बन गया आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि अग्नि रूप ब्रह्म से जल जल रूप ब्रह्म से पृथ्वी इस प्रकार सिद्धांत किया गया तभी ब्रह्म से सब कार्य की उत्पत्ति है तस्माद वही प्रसिद्ध है तस्माद आकाशूत इत्यादि तैत में कृष्ण में कहा गया है आकाशादी पांच भूत में जाड्य अधिक अधिकता है जड़ता होने से उन भूतों का कारण है तम प्रधान है उसे में तम प्राधान्यम तत्कारण से तमा प्राधान्यम है तो चैतन्य कारण है किन्तु उपाधि प्रधान से ही उपादान कारण होता है उपाधि अज्ञान अज्ञान में तम प्राधान्य होने से ही कारण में अज्ञान में तम प्राधान्य तभी उसके कार्य भूत में भी जाड्य अधिक है तदाइम सत्व रज कारण गुण प्रक्रम ते स्व आकाश आदि आकाश की उत्पत्ति आकाश से वायु आदि की उत्पत्ति जब होगी तम प्रधान है सत्वगुण रजगुण भी है त्रिगुणात्मक केवल सत्व गुण केवल रज गुण नहीं है सब त्रिगुनात्मक है इसलिए आकाश आदि में भी तीनों गुणों की सत्ता है रज कारण गुण प्रक्रम कारण में जो गुण है कार्य में, का में, में, में भी गुण रहेगा नया के लोग आकाश का ही धर्म शब्द मानते है आकाश में शब्द रहता है वायु में शब्द नहीं मानते है जल पृथ्वी अग्नि में भी शब्द नहीं मानते है पंचोदशी में आया आकाश से बाई बनेगा तो आकाश का धर्म बाई में रहेगा ही मृत से घट बनने पर मृत का धर्म घट में है ही इसलिए आकाश से बाई बनेगा तो आकाश का धर्म शब्द बाई में रहेगा तो आई में शिशि शब्द भुगु भुगु ध्वनि जलो बुलु बुलु ध्वनि पृथ्वी में कड़कड़ा शब्द पंचोदशी में कहा गया सौ शब्द है इसलिए कारण गुण क्रम से कारण गुण कार्य गुणा आरभ में जो गुण है वो कार्य में भी गुण रहेगा एक गुण प्रक्रम आकाश आदि अज्ञान में तीनो गुण है आकाशवायु आदि में भी तीन गुण है उत्पन्न होते है एक अक्ष्म भूतानी तीन अपीकृता च उच्य अभी उत्पत्ति हुई पहले ब्रह्म से आकाश आदि पांच भूत उत्पत्ति कही गई ये भूत को सूक्ष्म भूत कहते हैं कहीं कहीं उनको तन्मात्र शब्द से कहा गया तन मात्री अपता नीचे अपत भूत भी कहते हैं क्योंकि आगे पंचीकरण करेंगे तो अपचीकृत भूत सूक्ष्म भूत तन इत्यादि शब्द तन मात्र स्थान पर शब्द तन वायु के स्थान पर स्पष्ट तन रूप तन मात्र तेज स्थान पर ऐसा भी प्रयोग होता है प्रयोग किया जाता है अपंकृत भूतभ्य सूक्षण सर राणी स्थूलभूत उत्पादन अपने महाभूत से सूक्ष्म बनेगी व्यूक्षण सबके अलग अलग ही और समस्ट अभिमान करेंगे तो सूक्ष्म होगा तद अभिमान का नाम हिरागर भे और स्थल भूतानी च उत्पाद स्थूल भूत की भी इन अपंचकृत भूत से उत्पत्ति होती है अभी सूक्ष्म शरीर में बताते हैं सूक्ष्म शरीर सप्त अवयवाणी लिंग शरीरानी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते है सप्तश अवयवा ये ताकि लिंग शरीर सप्तश अवयवाणी सत्र अवय वाले है एक लिंग शरीर में सत्र अवय है अवय कौन से बताते अवय वास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेन्द्रिय पंचकम वायु पंचकम चेती होगी ज्ञानेन्द्र पंचकम पांच ज्ञानेन्द्रिय एक बुद्ध और कर्मेन्द्र पांच है और प्राणादि वायु पांच है इस प्रकार सत्र मिलकर के सूक्ष्म है ज्ञानेन्द्रिय है ज्ञानेन्द्रिया चक्ष जीवा घाख्या घ्राणा ख्या तो चक्ष जीवा घृण ये साम। नाम जिनका किस न किस पाठेद संशोधन कर घृणा ख्या घृण आख्या ज्ञानेन्द्रिया आकाशादी नाम सात्विक व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमण उत्पद्य ये सब ध्यान रखा ना में आया है ये ज्ञानेन्द्रिय किस उत्पन्न होते है सात्विक पांच भूत के पृथक पृथक सात्विक अंश से ज्ञान इंद्रिय की उत्पत्ति आकाश आदि नाम सात्विक आकाश के सात्विक उत्पत्ति होती है श्रोत इंद्र चक्ष के सात्विक और वायु के सात्विक अंश से स्पर्श इंद्रिय, ऐसे प्रकार ज्ञानेन्द्र बताएंगे व्यस्त पृथक अलग अलग भूत से पृथक पृथक क्रमेण उत्पाद क्रमेण अलग अलग इंद्रिय की उत्पत्ति होती है बुद्धिर्ना निश्चयात्मिका अंत अन्वृत्ति अंतकर्ण का परिणाम है बुद्धि जो है निश्चय है आत्मा यश्या आत्मा है स्वरूप निश्चय स्वरूप है बुद्धि निश्चयात्मक हो तो बुद्धि असंकल्प संशय तो मन कहते है मनो नाम संकल्प विकल्पत्मिका ये भी अंतकर्णी ये संकल्प विकल्प रूप है और निश्चय आत्मी का है अनयर एवं चित्ता अहंकार कहीं कहीं चार अंतकरण कह करके सत्र के स्थान पर उन्नीस भी कहते हैं चित्त अहंकार दो मिलाएंगे तो सत्र में उन्नीस हो जाएंगे और जहां सत्र कहते हैं मन बुद्धि में ही चित्त अहंकार का अंतर्भाव मन में ही चित्त का और बुद्धि में अहंकार का अनेवर चित्त अहंकार मन बुद्धि में चित्त अहंकार का अंतरभाव हो जाएगा तो सत्र हो जाएंगे मन और बुद्धि दोनों मिलते पांच भूत के समि सात्विक अंत उत्पन्न होते है आकाशादिगत सात्विकांश आकाश आकाशादि भूत कितने पांच भूत के सात्विक मिलित तो, समस्ती सात्विकांश से अंत गुण उत्पन्न होता है मनोबुद्धि एक प्रकाशात्मक सात्विकांश कार्य मनोबुद्धि सात्विकांश का, का, का कार्य क्यों है कैसे निश्चय होता है प्रकाशात्मकत्वात्थ ज्ञान होता है मनोबुद्धि के द्वारा स्वयं प्रकाशात्मक है इसलिए सात्विकांश का कार्य और ज्ञान का साधन से ज्ञान सात्विक अंश का कार्य है ज्ञानेन्द्र सहित विज्ञानमय कोश होती पहले आनंदमय कोश आ गया ज्ञान ही आनंदमय आनंद आनंदभग और बुद्धि बुद्धिस्वय पांच ज्ञानेन्द्र के साथ मिल जाने पर उसका नाम है विज्ञानमय कोश हो जाता है विज्ञानमय कोशती और जो विज्ञानमय कोश है वही जीव कहा जाता है व्यावाहिक अय कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखिता अभिमान अभिमान वाला हमें करता हूं भगता हूँ सुखी दुखी अभिमान होने से अभिमान अभिमान वाला होने से यह लोक लो गामी यह लोग लो पर लो को जाने वाला के मान्य आनंद विज्ञान में परलोकगामी व्यावहारी को जीवित उच्यत व्यावहारी को व्यवहार में व्यावहारिक को जीवित उच्यत जीव कहा जाता है मनस्तु ज्ञानेन्द्री सहित मन सन मनोमय कुश होती ज्ञानेन्द्रिय पांच के साथ बुद्धि मिलने से विज्ञान में एक वही ज्ञानेन्द्र के साथ मन मिलेगा तो मनोमय कुश होता है अभी ज्ञानेन्द्र के बाद अभी कर्मेन्द्रिय कहते हैं कर्मेंद्रिया वाक पानी पाद पायु उपस्थ आख्या वाक पानी पाद पायु उपस्थ एक क्रम से पांच भूतों के कार्य एक पुनराकाश आदिना व्यस्ते व्यस्त्य पृथक पृथक क्रमें उत्पद्य आकाश के रजवंश से वाघ वायु के रज से पानी हस्तइंद्रिय वनि के रज वन से पादेन्द्रिय जल के रस रर, रजवंश रर... से, से पायइंद्रिय पृथ्वी के रजवंश से उपस्थ्रिय कहीं कहीं उसका विपरीत है जल के, के से कह करके पृथ्वी के करजवंश से इंद्र कहीं कहीं कहा गया अब रजवंशींद्रिय पुनरादी नाम रजवंश व्यस्त पृथक क्रमेण उत्पाद क्रमेण से आकाश आदि क्रमश जो वायब पांच वायु प्राण अपान ज्ञान समान पांच वायु है ये मिलकर के सूक्ष्म जो गमन है अपान है प्राण नाम प्रागमन प्राग बाहर जाने वाला सामने नासाग्रह में रहता है वो तो व्यापार करता है अपानो नाम और नीचे जाने वाला स्थान में है हैदि यहाँ से भी अपान जो भोजन निकलते हैं अपान का कार्य है लेता है है व्यानो नाम अखिल व्यान सर्वत्र जाने वाला पूरा शरीर में है व्यान उदानो नाम कंठ स्थानीय कंठ में रहता उदान ऊर्धम उत्क्रमण वायु उत्कर्ण वायु हैमन वन उदान है और नाम शरीर मध्य गशित तो पीता अन्ना समीकरण कर शरीर मध्य में स्थित है जल अन्नादि को समीकरण सम्यक को, को जो, करता है सम्यक मैना समान कहा गया ये पांच प्राण से अतिरिक्त पांच उप प्राणी भी कह गयी केवदत्त धनंजय आख्या पंचान्य वायव सन वदी ये भी कहते पांच वायु भी इनको उप कहते हैं नाग कुरुम प्रकल देवतत्त धनंजय ये पांच नाम है अलग अलग कार्य बताते तत्र नाग उदगी तत्व तत्र मध्य पांच में से नाग होता उदगीण उदगीण होता है उल्टी होती है ढका निकलता है नाग से कुर्म होता उन्मिलन कर चक्ष के लिए कुर्म से होता है का का है का का ते, करे देवदत्तृण कर पोषण के धनंजय। प्राणादि संतर भावाद प्राणादे पंचे व्यच कोई तो पांच उपप्राण अलग कहते बाकी कोई कहते ये भी प्राण प्राणादि में अंतर्भूत है प्राण पंचवायु पांच पांच वायु प्राण पोषण भरने पोषण करना पालना सर्य का धनजय वो शरीर समाप्त हो जाने पर भी धन शरीर में रहता है कहता तो है ये ताणादि पंचकम आकाशादिगत तो रजवंशेभ्य मिलतेभ्य उत्पद्यते आकाशादि पांच भूतों के समष्टि रजवंश से ये प्राण उत्पन्न होते हैं पांच भाग हो जाते हैं क्रिया व्यापार स्थान से नाम पांच होता है किंतु प्राणवायु पांच उत्पन्न होते हैं समी रजवंश से पांच भूत के रजवंश उत्पन्न होते हैं रजवंश से कर्मेन्द्रिय समी रजवंश से, से, से प्राण ही इदम प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्री सहित सत प्राणमय कोश होती पांच प्राणादि पांच मिल गए उसका नाम होगा प्राणमय असे अश क्रियामकंश कार्य रजवंश का कार्य ही क्रियात्मकोश कर्मेन्द्र प्राण एक मध्य विज्ञानमय ज्ञान शक्ति कर्तृप विज्ञान ज्ञान शक्तिवान है और मनोमय में होगा इच्छा शक्ति इच्छा करने वाला मनोमय कर्ण रूप हुआ प्राणमय क्रियाशक्ति क्रियाशक्ति वाला प्राणमय कोश है कार्य रूप हुआ योग्यवादा विभाग की वर्णयती इसमें योग्यता है प्राणमय में मनमय में में योग्य होने से इनका विभाग इसे कहते हैं ये तत्तकोशत्र मिलता सत् सूक्ष्म विज्ञानमय मनमय प्राणमेय तीनों को मिलकर के सूक्ष्मशरीर है तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म अन्नमयकोश स्थूल शरीर और सूक्ष्म तो तो तो तो उसको ध्यान में ऐसे रहे पूरा इंद्रिय के नाम सुनते ज्ञान इंद्रिय के नाम सुनते कर्म इंद्रिय के नाम सुनते प्राण किस भूत का कार्य कैसा है वो दिमाग में रहे तो विचार करते समय भूत भौतिक कार्य को सब अलग समझ करके उसे पृथक आत्मा को समझना इसलिए सब पूरा विश्लेषण करके स्पष्ट रूप से तीनों शर् से भिन्न तीनों सर कहते समय स्थूल सूक्ष्म कारण उसका सर्प ये सामने हो जाना चाहिए तब उसे विचार करने के लिए वो सरलता होती सर्वदा, है सर्वदा तत्वबोध इसलिए कंठस्थर है या था इसमें उपस्थित जो प्रक्रिया बिल्कुल उपस्थित हो तो चिंतन करने के लिए नाम लेते ही उपस्थित हो जाना चाहिए पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण पूर्णस्य से पूर्णशा पूर्ण शांति शांति शांति शाति शाति शंकर शंकरचार्यवरायण श्रोत्रश्यंदे भगवंतरोगिनी देहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति